ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ ध्यान के चतुर्थ का विचार आज प्रारंभ हुआ है तृतीय पाक संपन्न हुआ ब्रह्म विद्या दो प्रकार की विद्या वन ब्रह्म विद्या का फल ब्रह्मरोपी प्राप्ति का वर्णन पूर्व काल में अंतिम अधिकरण में हुआ ये जो पंचम का क्रम था का उसमें कालम बादरी इत्यादि से बताया गया प्राप्त होना है वहां के ऐश्वर्य की प्राप्ति जो गर्भ है उन्हें जो जो ऐश्वर्य प्राप्त है उन ऐश्वर्यों में से कौन सा ऐश्वर्य इन उपासन को प्राप्त होगा कौन सा नहीं होगा इसका विस्तार से विचार इस पाद के उत्तरार्ध के द्वारा होगा पूर्वार्ध में चतुर्थ पाद के पूर्वार्ध में बताया जा रहा है निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्था ये फल होता जो दृष्ट फल था जीवन मुक्ति उसका वर्णन तो पहले कर्म शेष निवृत्ति ये संचित कर्मों की निवृत्ति क्रियमान कर्म का अश्लेष है रूपा जीवन मुक्ति का परिणाम प्रथम पाग में हो गया ब्रह्म विद्या का दृष्ट था और अदृष्ट फल निर्विशेष ब्रह्म विद्या का है कैवल्य मुक्ति विधेय मुक्ति और सगुण ब्रह्म विद्या का अदृष्ट फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति और वहाँ के ऐश्वर्य की उपलब्धि वहां के ऐश्वर्य की उपलब्धि रूपी अदृष्ट फल बताया जाएगा वो नहीं बताया और विधेयक कैवल्य निर्गुण ब्रह्म विद्या का अदृष्ट फल भी नहीं बताया उसका वर्णन करने जा रहा है अभी। इसी प्रकार टीका अवतरण लिखते हुए कह रहे तो टीका को देखिए तो पाद की अवतरण रूप टीका है कि पूर्व पादे ब्रह्मोपासका कार्य ब्रहण प्राप्ति संप्रति तयेषंब्राह्मलौक पाद उत्तराध्य प्रपंचय आदो अभ्य तो पर निर्वेषं आह सं आविर्भाव स्व शे तो किए पूर्व पद ब्रह्मोपास का कार्यक्रम प्राप्ति हैं उन को सबुण फल का संक्षेप वर्णन करते हुए कार्य की प्राप्ति ये बताया संप्रति बालस्य उत्तराधेन प्रपंचय तो व्यास जी इस चतुर्थ पाद में तेजा मैंने सगुण ब्रह्म उपासकाना ऐश्वर्य विशेषम ब्रह्मलोक ब्रह्म लोक में पहुंचे हुए सगुण ब्रह्म उपासकों को जो ब्रह्म लोक में ऐश्वर्य विशेष उपलब्ध होना है उसका वर्णन इस पाद के उत्तरार्ध से करेंगे तो इसलिए कहते हैं कि पाद से, से प्रतिपादन ये उत्तरार्ध करने वाले व्याजी आदो अभ्य पर विद्या प्राप्त निर्विशेष ब्रह्म भाव था तो सगुण ब्रह्मज्ञान का फल ब्राह्म लोक गय की अपेक्षा अभ्य रही श्रेष्ठ है पर विद्या से प्राप्त निर्विशेष ब्रह्म वो तो सविशेष ऐश्वर्य है तो ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य की प्राप्ति प्रांग्य जो सगुण ब्रह्म विद्या का अदृष्ट फल है उसकी अपेक्षा अभ्यर्तित यानी श्रेष्ठ फल है निर्विशेष ब्रह्म भाव और वो तो इसलिए सगुण ब्रह्म विद्या की अपेक्षा निर्गुण विद्या भी अभ्यर्त है पर विद्या है निर्गुण ब्रह्म विद्या और उसका जो फल है निर्विशेष ब्रह्म भाव उसका वर्णन प्रथम करते हैं आदो यानी प्रथम आह शुरू में भगवान निर्विशेष ब्रह्म विद्या के ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म भाव रूपी अदृष्ट कर को बताते हैं और तीन सूत्र के भाष्य से वर्षकर भगवान इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताएंगे पहले इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का अधिकरण साल के उच्चारण तथा अनुसंधान करेंगे फिर वो कर लेता है भाष्य तो के अनुसार विस्तृत अधिकरण के स्वरूप का अनुसंधान है। ना ना रूपं वचनात् श्लोकनाकूतन मुक्तिप्वा पुरातन अभिष्पत्तिवचना स्वेण्विवाशबादुरातन भावो भावो तो, नाकवन हविभाववन्ूतन मुक्ति शब्द ना तो का अर्थ है स्वर्ग स्वर्ग नकम यत्रकम और अक शब्द का अर्थ है दुख तो जरादि का दुख जहां पर नहीं होता कहा जाता है तो कहता है सुख को न क अप का अर्थ है दुख और वह दुख जिस स्थान में नहीं है वो है नाथ। स्वर्ग तो स्वर्ग जैसे नूतन है प्राप्त है कर्मफल है नूतन होता कर्म कर्मफल प्राप्त है ऐसे ही क्या मुक्ति का रूप भी जो निर्गुण ब्रह्म विद्या का अदृष्ट फल है मुक्ति यानी मोक्ष उस मोक्ष का रूप क्या है स्वरूप क्या वो कि स्वर्ग के तरह नूतन है या पूर्व है पूर्व सिद्ध मानने से नित्य हो गया नूतन कहेंगे तो स्वर्ग के तरह अनित्य हो जाए आगंतुक हो जाए। नूतन यानी आगंतुक तो स्वर्ग जैसे आगंतुक है क्या ऐसे ब्रह्म विद्या का फलभूत मोक्ष भी आगंतुक है यद वुरातन पहले से शिवता है पहले से सिद्ध मानेंगे पूर्व सिद्ध मानेंगे तो नित्य हो जाएगा मोक्ष अनित्य तो है कि नित्य है पुरातन है तो यह संशय हुआ मोक्ष के स्वरूप के विषय में मोक्ष अनित्य है कि नित्य है अगंतु या पूर्व सिद्ध है तो इस प्रकार का संशय होने पर मध्यस्थ ने पूछा कि क्या माना जाए तो पूर्व पक्ष अपना निर्णय बताता है कि नाक नूतनम यानी मुक्ति रूपम नूतनम साध मुक्ति का रूप नूतन रूपा स्वर्ग की तरह आगंतुक माना जाए ऐसा क्यों तो कहते हैं कि स्वर्ग को क्या नाम मोक्ष को बताने के लिए शब्दाया श्रुति में अभि देते छांद के उपनिषद के आठवें विद्या अध्याय में निर्विशेष ब्रह्म विद्या है निर्गुण विद्या प्रजापति विद्या और उस प्रजापति विद्या है इंद्र को जो प्रजापति से प्राप्त हुआ बोध और उस बोध का फल बताने के लिए एक वाक्य आया येश आयाद अस्मा शरीर स्वयं रूपन्य सुरुषंप्रसाद अस्मा शरीर समुत्थाय परंतुतिपद तो रूप पर रूपेण अभिनप में अभिनिष्पत्ति यानी अभि और नि उप्रवपूर्वक उप्र, पद धातु का प्रयोग है उत्पत्ति अर्थ में, में। है पूर्व पक्ष का कथन है अभिनिष्पे का अर्थ है उत्पद्य का अर्थ निकला कि वो मोक्ष को बताने के लिए है कि मुक्ति का रूप उत्पन्न हो रहा है उसमें उत्पाद्य बताया जा रहा है मुक्त अभिनपे का अर्थ है उत्पन्न होता है मुक्ति उत्पाद्य तो तो इस अभिप्राय से कहा अभिनिष्पत्ति वचना उत्पत्ति के वाचक अभिनिस्पत् अभिनिष्पे पद का प्रयोग होने से मुक्ति को नूतन माना जाए आगंतुक माना जाए एक हेतु और दूसरा हेतु ये मुक्ति फल रूपा है आपके यहां फल है ना तो फल होने से फिर जैसे स्वर्ग फल है वो तो आगंतुक है ऐसे मुक्ति भी फल है तो मानना पड़ेगा वो भी नूतन है नहीं तो फल कैसे कहा जाएगा उसमें फल कहते हैं कार्य तो कार्य रूपा है तो फलत्वादी उसमें फलत्व है यानी कार्यत्व है इसलिए नूतन है यह पूर्व पक्ष ने कहा मोक्ष को आगंत माना जाकर सिद्धांत है द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है तत्पुरातन ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है द्वितीय पाद में द्वितीय श्लोक के तत्पुरातन इसमें तत्शब्द का अर्थ है मुक्ति रूपम मुक्ति का रूप पुरातन है मुक्ति रूपम पुरातन पुरातन का अर्थ हुआ स्वाभाविक पूर्वशुद्ध नित्य <coughs> कहा उसको नित्य क्यों मान रहे इसलिए कि वहां अभी निष्पत् में विशेषण है स्वशब्द स्वयं रूपे नभिनिष्पत्त देते इसमें शब्द का अर्थ है आत्मा अभिनिष्पन्न हो रहा है का मतलब है आत्म रूप से अभिव्यक्त हो रहा है जब तत्व ज्ञान से आवरण निवृत्त होता है तो स्वरूप की अभिव्यक्ति होती स्वशब्द का अर्थ आत्मा स्वरूप से अभिष्प स्वरूप की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति मात्र है अभिनिष्पते शब्द का अर्थ उत्पत्त्यते नहीं सिद्धांति कहते हैं अभिनिष्पते शब्द का अर्थ अभिव्यज्य अभिव्यक्ति अपने रूप से अभिव्यक्त होता तो है वह रूप तो स्वशब्द का प्रयोग करके बताया जा रहा आत्मा का अपना स्वरूप है स्वरूप है तो स्वरूप तो पहले से ही है इसलिए उसे पुरातन कहा जाएगा पूर्व सिद्ध कहा जाएगा आगंतुक नहीं है तो स्वयन इति वाक्य स्वशब्दात् स्वे तो नूपेण अभिनिष्पत्ते थे इस वाक्य में आत्मा के वाचकों स्व शब्द का प्रयोग होने से मुक्ति रूप को पुरातन माना जाएगा आविर्भाविपत्ति तो कहा फिर अभिनिष्पत्ति शब्द का तो अर्थ उत्पत्ति होता है उत्पन्न उत्पत्ति तो कहा उत्पत्ति आविर्भाव नहीं है? वहा उपसर्गेन धातुअ बला अन्य प्रणीयता के अनुसार उसका अभिव्यक्ति ये, ये अर्थ है आविर्भाव इसलिए आविर्भाव अभिनिष्पत्ति उपसर्ग उत्सर्गपूर्वक पद धातु का अर्थ अभिव्यक्ति है तो पहले से विद्यमान जो स्वरूप है उसकी दो अवस्थाएं हैं। एक अवृत्त अवस्था एक अनावृत अवस्था आविर्भाव है अनावृत अवस्था अनावृत अवस्था है मोक्ष अवृत्त अवस्था है आत्म स्वरूप की अवृत अवस्था है संसार बस अवस्था संसार अवस्था में आत्मा अवृत्त रहता, आत्म रहता है अविद्या से अवृत्त रहता का मतलब अविद्या आत्म आत्मविषय अज्ञान रहता है स्वरूप विषय अज्ञान रहता है वो जो स्वरूप विषय अज्ञान है उस अज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने से अनावृत हो अभिव्यक्त हो गया तो अज्ञान की निवृत्ति होने से माना जाता है अभिव्यक्ति आविर्भाव तो आविर्भाव अभिनिष्पत्ति और फलच अज्ञान हानिता और उसमें मुक्ति का मुक्ति में फल शब्द का भी व्यवहार हो, तो हो रहा है वो फल शब्द का व्यवहार हो रहा है आवरण की निवृत्ति को लेकर अज्ञान हानी है आवरण की निवृत्ति तो तत्व ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति ये है फल ये अज्ञान निवृत्ति अंश में फलत को व्यवहार है आत्मा में अज्ञान की निवृत्ति होने पर जो आविर्भाव हो रहा है अभिव्यक्ति हो रही है वो तो पहले से ही है स्वरूप इसलिए स्वरूप से अभिव्यक्ति है वह नित्य है पुरातन है पुरोषित है ये है कि आत्मा पहले अवरुत था अब अनावरुत इतना मात्र है अनावृत हुआ का मतलब आवरण तो हुआ ये तत्व तो ज्ञान का फल है इसलिए फल शब्द का व्यवहार भी हो जाता अब है अब भाष्य को देखिए भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार निर्गुण विद्याफलवाक्यं उदीत्य स्वयं स्वीय आगंतुकूपस्त्म वाचिवाभ्या संशय आह इति। तो निर्गुण विद्या के फल को बताने वाले वाक्य को इस अधिकरण के विषय के रूप में बता करके भाष्यकार भगवान उस फलबोधक वाक्य में प्रयुक्त स्व शब्द को पूर्व पक्षी आत्मीय वाचक मानते हैं सिद्धांती आत्मा वाचक मानते हैं स्व शब्द के चार अर्थ होते हैं आत्मा आत्मीय जाति और धन ये चार अर्थ में स्व शब्द का प्रयोग होता है तो उनमें से पूर्व पक्षी कहते हैं यहां आत्मा अर्थ में स्व शब्द नहीं आत्मीय अर्थ है आत्मा और आत्मीय में क्या अंतर है आत्मीय का अर्थ है आत्म संबंधी और आत्मा यानी स्वयं तो स्व शब्द को पूर्व पक्षी आत्मीय अर्थ में मानेंगे तो आत्मीय शब्द का अर्थ निकलेगा आत्म संबंधी रूप आगंतुक तो जैसे अभी वर्तमान में आत्म संबंधी रूप है आत्मा के उपाधि के कारण प्रतियमान आत्मा का मनुष्यत्व आदि रूप आत्मीय रूप है यह शरीर छूटेगा दूसरा शरीर प्राप्त होगा ब्रह्म लोक अधिकार तो देवता का देवता के रूप में आत्मा प्रतीत होगा वो भी आत्मीय रूप है यदि कोई पापी है पशु पक्षा उसे बनना है तो वो भी आत्मीय रूप है जो जो भी आत्मा को उपाधि उपलब्ध होगी उस उपाधि के कारण प्रतीय माना जाएगा आत्मीय रूप वो आत्म आत्मसंबंधी रूप है आत्मा नहीं है आत्मीय है पिता भाई बहन माता आदि ये सब आत्मीय होते हैं आत्मा नहीं संबंधी है संबंधी आत्मा से अलग हुआ करता है तो ये आत्मा स्वस्व से नहीं रहता मुक्ति में पूर्व पक्ष के अनुसार किंतु मुक्ति अवस्था में भी वह आत्मीय रूप से रहता है आत्म संबंधी कोई आगंतुक रूप धारण करके रहता है जैसे स्वर्ग आदि में इंद्रादि रूप धारण करके देवता रहता है ऐसे पूर्व पक्ष के अनुसार एक प्रकार से लोकांतपाति मुक्ति है तो ब्रह्म लोकादि में साकेत लोकादि में अपने इष्ट देव के पास उनके अनुरूप रूप धारण करके रहना यही मुक्ति है तो उस दृष्टि से पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि स्वशब्द आत्मीय का वाचक है तो स्वीय आगंतुक रूप वाचित हो तो शब्द में है इसको लेकर के पूर्व पक्ष का जो संशय में दो विकल्प होते हैं तो जो पूर्व पक्ष की कोटि रहेगी संशय अंतवादी उसमें हेतु होगा शब्द का आत्मीय वाचक होना तो आत्मीय वाचक आत्मीय जो आगंतुक रूप है उसका वाचक शब्द होने से आगंतुक है मुक्ति रूप ये पक्ष बनेगा और आगंतुक नहीं पुरातन है पूर्व शब्द है नित्य है मुक्ति ये पक्ष सिद्धांत पक्ष होगा उसमें हेतु बनेगा स्वशब्द का आत्मावाचक होना वो आत्मा का वाचक है न कि आत्मीय का तो इसलिए स्वीय आगंतुक रूप और स्वात्म रूप ध्यान वाचित्वा वाचित्वाभ्यात्व शब्द का दोनों के साथ अन्वयन करना स्वीय आगंतुक रूप वाचित्वात और स्वात्म स्वात्मरूप वाचित्वात ऐसे दो एक निकले <coughs> स्वशब्द का वाचक होना तथा तो आत्मवाचक होना संशय का कारण है तो भ्याम संशय आह इसको लेकर के संशय पहले भाष्कर भगवान बताता तो एवं अस्मात् परम ये संप्रसादो अस्मत शरीर समुत्थय परमजूतिपसंप्य स्वेण उपनिषद के आठवें अध्याय में निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल बताने वाला वाक्य सुना जा रहा है भाष्यकार भगवान इस वाक्य स्थल संप्रसार शब्द से जीव को लेते हैं तो एस संप्रसाद शब्द दृष्टांत के लिए हैं। है आकाश का दृष्टांत है प्रजापति विद्या में आकाश का स्वस्वरूप से अभी निष्पन्न होना है निर्विकार भाव में रहना जैसे हीं वायदी अभिव्यक्ति होती है आकाश आदि में बादल आदि आते हैं तो वह आकाश का आगंतुक रूप है वो तो सब आगंतुक रूप हो रूप को, को छोड़कर के आकाश सो स्वरूप से अभिनिष्पन्न हुआ कब माना जाता है जब मात्र अवकाश ही अवकाश है। कोई उसमें जोर से चलने वाली वायु नहीं है कोई तो बादल आदि नहीं है कुछ नहीं अवकाश ही तो उस समय निर्विकार स्वरूप रहेगा तो हलचल वही स्वरूप रहेगा क्योंकि आकाश में कोई हलचल नहीं है तो माना जाता है आकाश स्वरूप से अभी है और यदि कहीं हलचल आदि हो रही तो है वो आकाश का आगंतुक स्वरूप है स्वाभाविक तो स्वरूप में आकाश का निर्विकार हलचल रहित स्वरूप वो आकाश अपने स्वरूप से अभी निष्पन्न हुआ माना जाएगा वैसे ही ये जो करतापना भोक्तापना तारतम्य संयुक्त सविशेष जितना स्वरूप आकाश की सभी सविशेषताएं जितनी है वायुवादिक कारण वो सब की सब आगंत हैं और अचल का, का ये आकाश का स्वभाव से अभिनिष्पन्न होता है ऐसे ही ये साम प्रसार ये जो जीव है सम प्रसाद शब्द से जो कोई इसलिए कहा जाता है कि यही सम ऐसे अच्छी तरह से सम्यक रूपेण प्रसीदी तब तो जब उपाधि शांत होती है उपाधि में जब तक रहेगा शरीर आदि में आत्मभाव करके ये जीवात्मा रहता है तो शरीर आदि में जो ल चलादी होती है उपप्लव होता है उपद्रव होता है वो सारा उपद्रव प्रतीत होता है आत्मा में क्योंकि शरीर आदि में वह आज्ञानवशात में अभिमान कर बैठा है जीव तो शरीर आदि उपाधि के उपशांत तो होने पर छुट जाने पर। उसके साथ तारात्म संबंध छूट जाने पर और ऐसे भी प्रारब्ध शांत होने पर पूरा का पूरा छूट जाने पर सवरी व चिरम यावनी मुख्य अथ संक से के अनुसार जब तक ये शरीर छूटता नहीं है तभी तक विदेह कैवल्य में विलंब है और शरीर संपात काल में ही विधेय कैवल्य होता है विदेयक को बताना इसलिए सम्प्रसाद शब्द में सम्यक प्रसिद्ती उपाधि उपात सत्या स सम्प्रसाद ऐसा लेंगे जब तक उपाधि रहेगी कार्यक्रम संघात उपाधि रहेगी तब तक यह उपाधिगत तो उपद्रवश से उपद्रव तो रहित होता हुआ भी उपद्रव वाला सा प्रतीत होता है जैसे कहीं तूफान आ रहा है कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है तो आकाश उन सब विकारों से तूफान आदि से प्रतीयमान उपद्रवों से रहित होने पर भी ये सारे उपद्रव इसमें प्रतीत होते हैं आकाश में ही प्रतीत होता है और ये सब वायुवादि जो है अपने आप उपाधिया छूट जाए शांत हो जाए आकाश के स्वरूप से है आकाश का स्वरूप निरुपद्रव है उपद्रव रहित है ऐसे ही ये सारा तो उपद्रव संसार संसारावस्था में प्रतीत होता है वह अब उपाधिभुत शरीराधिक है अरे उपाधिभुत शरीरादि के शांत बनेगा और भविष्य में मिलना नहीं है और ब्रह्मज्ञान हुआ है तो ब्रह्मज्ञान से तीनों शरीर रूपी जो उपाधियां वो भूपांत हो जाती है छूट जाती है वो तो तीनों शरीर से संबंध विच्छेद हो गया तो उस समय आत्मा किस रूप से घसेगा तो जैसे आकाश में न तो वायवीय तूफान है न तो जलीय तूफान है न तो अग्निकांड आदि हो रहा है न पृथ्वी में कई भूकंप आदि है ये बाकी चार भूतों का कोई ना कोई उपद्रव होता रहता है तो वो सब माना जाता है आकाश में हो रहा जहाँ जहाँ हुआ वहाँ वहां के आकाश में लेकिन ये सारे भूत प्रलय काल में शांत हो वायु होगा वायुक और आकाश मात्र है तो उस समय उस आकाश मात्र में केवल आकाश में कोई उपद्रव नहीं होगा न कोई अग्निकांड होगा न तो कोई तूफान वायवीय तूफान होगा जोर की हवा नहीं चलेगी न समुद्री तूफान आएगा जल भी नहीं है न कोई भूस्खलन होगा न भूकंप होगा क्योंकि तो तो तो पृथ्वी का भी लय हो गया तो उस समय आकाश तो द्रव रहता है जैसे अपने रूप से वो उस समय स्वस्वरूप से है उसका पुरातन स्वरूप स्वाभाविक स्वरूप नित्य स्वरूप है बस उपाधि का शांत तो होना मात्र अपेक्षित है ऐसे ये तीनों शरीरों की उपाधि से रहित होने पर ये अपने स्वरूप में स्थित होता है तो सम सम्रसार बन जाता है सम्यक प्रसन्न रहता है सम्यक रूपे प्रसन्न ये दो जीव है वह जिस उपाधि के संबंध से शांत होता हुआ भी अशांत सा प्रतीत होता है वह उपाधि है शरीर तो अस्मार्थ तो को शरीरात तो शरीर शब्द से तीनों शरीरों को समायित का अर्थ है कम पदार्थ शोधन का और परम ज्योति उपसंपद्य परम ज्योति शब्द जो तत्पद लक्षार्थ है उसको उपस आत्मरूप से अनुभव करके उसका शोधन हुआ तत्पदार्थ शोधन हुआ शोधित तत्पदार्थ का मैं रूप में अनुभव तो फिर उससे आज्ञान निवृत्त हो गया तो स्वयं रूपे न अभिनिष्प देते तो इसमें स्वे न शब्द से लेना है आत्मा तो आत्म रूप से वह अभिनिष्प देते यानी आविर्भवती सिद्धांत के अनुसार स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है स्वरूप अभिव्यक्ति और स्वरूप अभिव्यक्ति यही तो मोक्ष है स्वरूप अभिव्यक्ति। स्वरूपाभिव्यक्ति अभिनिष्पत्ते शब्द स्वरूप अभिव्यक्ति को बता रहा है वह स्वरूप जिस स्वरूप से अभिव्यक्त हुआ है वह स्वरूप पुरातन है सिद्धांत के अनुसार इस विषय वाक्य में स्वरूप अभिव्यक्ति स्वरूप अभिनिष्पत्ति पदार्थ का निर्धारण करना है अभिनिष्पत्त शब्द से जो स्वरूपे नभिनिष्पत्ति बताई जा रही है वह होगा मुक्ति का स्वरूप तो अभिन स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति शब्द का अर्थ क्या किया जाए उसे आगंतुक माना जाए स्वर्गादी के तरह किसी विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है ये माना जाए या सारे विशेषताओं को छोड़ करके स्वस्वरूप से ही अवस्थित होता है ये माना जाए ऐसा संशय बता रहे हैं तत्र संशय तत्र है अभिनिष्पत्ति रूप मुक्ति के स्वरूप में स्वेन रूपेण नभिनिस्पत्ति ये मुक्ति है और इस मुक्ति के स्वरूप में संशय हो है वो तो संशय बताया नाम और संशय का हेतु है स्व शब्द का आत्मिय वाचक होना आत्मवाचक होना तो इस वाक्य में प्रयुक्त स्वयं तृतीयांत पद को आत्मिय का, का वाचक मानेंगे तो आत्मिय रूप ये ना अर्थ निकलेगा पूर्व आत्मिय रूप होगा बद्ध अवस्था से विलक्षण कोई मुख विशेष रूप अपने इष्ट देवता के तरह सारु त्यादि मुक्ति उस रूप से अभिनिष्पत्ति ये पूर्व पक्षी का पिछले बताया जा कि तो इसलिए संशय पत्र जाना की तर संशय कि देलोकादी उपभोगस्थनसुव आगंतुक अष इति। तो मोक्ष स्वरूप के विषय में यह संशय है कि देलोका जो तो उपभोग स्थान है पुण्यकर्म का के स्थान है वहाँ पर जैसे आगंतुक कुछ रूप विशेष को धारण करके रहता है वहाँ पहुँचा हुआ कर्मी या उपासक ऐसे ही क्या निर्विशेष ज्ञानी को भी किसी आगंतुक रूप से युक्त होकर के रहता है मुक्ति में ये माना जाए आहोस्तने अथवा आत्ममात्र है तो मात्र शब्द बता रहा कि स्व को छोड़ करके स्व को छोड़ के और कोई उपाधि नहीं है निरुपाधिक रूप से अवस्थित रहता अपने स्वरूप से ऐसे आकाश पृथ्वी से लेकर के वायु पर्यत की उपाधियाँ उपशांत होने पर अपने स्वरूप में अवस्थित ऐसे ही ये सारी उपाधियाँ व्यक्त अव्यक्त रूपा शांत हो जाती है तब वो अपने स्वरूप से अवस्थित होता है हाना ये भक्ति का रूप माना जाए आत्मा का स्वरूप से अवस्थित होना स्वरूप अवस्था मुक्ति है ये संशय हुआ नीति संशया तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी का अवतरण लिखा जा रहा है कि किम तावत प्राप्त मान लिया कि ये मुक्ति स्वरूप के विषय में ये दो विकल्प हैं इन दो विकल्पों में से क्या माना जाए मुक्ति का स्वरूप तो पूर्व पक्षी बताते हैं स्थानांतरेश आगंतुके रूपे न अभिनिष्पत्ति शाप। से स्थानांतर में स्वर्ग आदि में इंद्रादि रूप से अभिनिष्पत्ति होती है उत्पन्न होता है इंदिरादि रूप से ऐसे मोक्ष में किसी आगंतुक रूप से मुक्त हुई आत्मा निष्पन्न होती है यह माना जाए आगंतुक रूप तो होकर के रहता है मोक्ष अवस्था ऐसा क्यों तो वो दो बता तो बताता है मोक्षस्यापी फल को प्रसिद्ध है वो मोक्ष को भी तो फल करते हैं तो जैसे स्वर्ग फल हैं तो आगंक है ऐसे मोक्ष भी फल हैं तो उसका भी, तो भी आगंक होना नूतन होना आवश्यक है इस अभिप्राय से कहते हैं फल फलत्व तो प्रसिद्ध मोक्षित और इसका मोक्ष आगम की होगा इसका साधक हेतु बताया जा रहा है कि उत्पत्ति अभिनष्प देते उत्पर्थ तो अभिनिष्प देते यह मोक्ष के लिए शब्द तो प्रयोग है वह उत्पत्ति का पर्याय है का अर्थ है मुक्त तो रूप अभिनिष्पन्न हो रहा है कौन उत्पन्न हो रहा है तो जो उत्पन्न होगा वो कार्य होगा उत्पादन होगा आगंतुक होगा तो इसलिए अभिनिष्पत्ते शब्द उत्पत्ति का वाचक मुक्ति के लिए प्रयुक्त होने से भी मुक्ति पुरातन नहीं है स्वरूप मात्रे चेत अभिनिष्पत्ति वेरी ये कहेंगे कि वहां पर अभिनिष्पत्ति केवल स्वरूप से है किसी आगंक रूप से नहीं स्वरूप का प्रयोग तो कत यदि स्वरूप मात्र से अभिनिष्पत्ति लेनी है तब तो वो तो स्वरूप तो पहले भी है तो विशेष क्या हुआ उस समय फिर अभिनिष्पत्ति शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ तो स्वरूप मात्र न चेत अभिनिष्पत्ति पूर्वासु अपि अवस्थासु स्वरूप अना पा, अनपयात विभाव्यत तो पूर्व अवस्था यानी वृद्ध अवस्था में तो आत्मा का स्वरूप तो विद्यमान ही है तो उस अवस्था में भी विभाग्य यानी उसकी अभिव्यक्ति हो जाए मुक, मुक्त माना जाए तो क्योंकि मुक्त रूप पुरातन है पूर्व सिद्ध है तो पहले भी विद्यमान था पहले का अनुभव होना चाहिए मुक्ति ऐसा नहीं होता इसलिए माना जाए वो आगंत होता है तस्त विशेषण केंचित अभिष्प्य इसलिए माना जाए कि किसी न किसी अपूर्व विशेष से युक्त उत्पन्न होता है पुरुष ये माना जा पूर्व पक्ष है इसमें बीच में पूर्व पक्ष का एक अवकरण भी था उसको टीका को देखिए थोड़ा टीकाकार पूर्व पक्ष तथा तो सिद्धांत पक्ष में फलभेद बताते हुए पूर्व पक्ष का अवकरण लिखते हैं कि पूर्व पक्ष मोक्ष से स्वर्गात अविशेषक तो पूर्व पक्ष के मत में तो फल होगा तो ऐसा स्वर्ग उत्पाद तो है हैं है उसी के समान मोक्ष भी आगंतुक तो तो है अविशेष तौर समान कुल्य तो सिद्धांते विशेष तो सिद्धांत में पल होगा स्वर्ग से विशेष यानी विलक्षण ये मोक्ष होगा अनागंत है ना पूर्व सिद्ध है न्यालिए अनागंतुक्रोक्ष आगंतुकल्वात्गवत न्याय तैया अस्पत्तिश्रुपया पूर्वपक्ष आह कि कौत तर्कस जो अभिनिष्पत्ति श्रुति है उसके आधार पर पूर्व पक्ष बताया जा रहा है कि मोक्ष आगंकुक है यह है पूर्व पक्ष तो एक तर्क बताया, अनुमान बताया कि मोक्ष आगंकुक पक्ष है मोक्षक आगंतुकत्व हैं साध्य और फलत्वात् हेतु हैं स्वर्ग दृष्टान्त फलत्व तत्व का आगंतुकत्व यथा स्वर्ग ये व्याप्ति बनेगी तो मोक्ष में भी फलत्व होने से फलत्व का व्यापक आगंतु तत्व मानना चाहिए ये अनुमान अनुमानसिक और इस अनुमान से फलूप हेतु से भी आगंतुत्व सिद्ध हो रहा है और अभिनिष्पत्ति जो श्रुति है यानी शब्द हैं निर्गुण ब्रह्म विद्या के फल के वाचक वाक्य में इन दो से न्याय से न्याय यानी अनुमान और उससे युक्त इस अभिनिस्पत्ति श्रुति के आधार पर पूर्व पक्ष किम तावत प्राकम इत्यादि से बताया गया अब एवं प्राप्ते भूमा इत्यादि से सिद्धांतारा है इसका अवतरण है एवं प्राप्ते भूम का टीका में स्वशब्द श्रुति बाधि को न्याय अभिष्पत्ति साक्षात्कार वृत्ति अभिप्राया वंद औपचारिकी धसन्म इति मा सिद्धांत कहते हैं स्वशब्द्रुति बाधित तो न्याय बताया है पूर्व पक्षि हनुमान मोक्ष कलत्वाद स्वर्गवर्नुमान यह जो हेतु है ये बाधित नाम का हेत्वाभास है पांच प्रकार के हेत्वाभास है उसमें एक बाधित नाम का हेत्वाभास होता है वो कहा कि सब पूर्व पक्ष के अनुमान में प्रयुक्त तो फलत्व तो हेतु में बार नाम का दोष निश्चाय को प्रमाण कौन होगा तो श्रुति कौन सी श्रुति तो स्वश् शुरुत रूपा श्रुति स्वेन रूपेण अभिस्प्यते यहाँ जो स्वशब्द हैं आत्मा का वाचक उस स्वशब्दात्मिका श्रुति से यह मोक्ष में आगंतुक साधक फलत्व हेतु बाधित हो जाएगा उसमें बाध नामक घोष आएगा बाध क्या है तो पक्षे साध्याव निश्चित प्रमा प्रमाणांतरण निश्चित यश सबाधित ये कहा जाता है कि जिस हेतु के साध्य के अभाव का प्रमाणांतर से अभाव निश्चित होता है उसे बाधित होता स्थाव तो मोक्ष में साध्य है पूर्व पक्ष का आगंतुकत्व और इसका अभाव अविनाशित्व नित्यत्व मोक्ष में सिद्ध होता है प्रमाणांतर से स्वशब्द से स्वर्थ है आत्मा आत्म स्वरूप ही मोक्ष है मोक्ष आत्मा के स्वरूप से अलग नहीं और आत्मा वो शास्त्र करता है न जाएते मृत्ये वा विपस्त वो कभी न उत्पन्न होती है न मरती है तो आदमत तो कैसे होगी थी आत्मा आत्मा ही मोक्ष है तो इस प्रकार सो शब्द रूपा जो श्रुति है वो किसको बता रही है जिसका जन्म नहीं होता जिसकी मृत्यु नहीं होती और जन्म और मृत्यु के बीच वाले विकार से भी जो रही है विकार है उसे बता रहा है स्वशब्द वही मोक्ष है है तो इस प्रकार ये स्वशब्दात्मिका स्तुति से पूर्व पक्षी का अनुमान बाधित हो जाएगा मोक्ष में आगंत तत्व साधक अनुमान का बाग होगा और अभिनष्पत्ति साक्षात्कार वृत्ति अभिप्राया अभिनिष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति नहीं मोक्ष उत्पन्न होता है ऐसा अर्थ नहीं अति तो अभिनष्पत्ति शब्द का अर्थ है साक्षात्कार वृत्ति तत्वशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक साक्षात्कार ये अभिनष्पत्ति है तो साक्षात्कार वृत्ति अभिप्राया कौन अभिनिष्पत्ति ये स्वेन अभिनष्पेण अभिनप्य का अर्थ है स्वयं रूपेण साक्षात् अर्थ निकलेगा और बंदध्वंस जन्मनी औपचारिकी अभिनिष्पत्ति को ही बता अभिनिष्पत्ति शब्द बंधध्वंस का अर्थ है बंध की निवृत्ति और उस बंध की निवृत्ति का जो तो जन्म है उसमें औपचारिक है गौण प्रयोग है उसका बंध निवृत्ति अर्थ में वह औपचारिक ही है इति मत्वा ऐसा मान करके सिद्धांत यही इस अधिकरण के सिद्धांत को भाष्कर भगवान एवं प्राप्ते गुरु मह इत्यादि से बताता हैं अब सूत्र का विचार आ रहा है सूत्र पर चर्चा हम लोग कल करते हैं